श्याम ते श्याम ते श्या प्रजापति वाक्या प्रतीयम विधिस्वरूप आह ये सर्वांश काम यस्तमात्मा अनुविद्य ह प्रजापति प्रजापतिवाच इसे प्रजापति ने कहा ये प्रजापति जो प्रजापति वाक्य इससे विधि की प्रतीति होती प्रतीयमान ज्ञा मान जो जाना जाती है विधि उसके स्वरूप कहते हैं अन्यव्यो इति नियम बीजिज्ञासीव्य स निम विधि अन्वेषव्य बीजिज्ञासीव्य अन्वेषण करना चाहिए उसको जानना चाहिए मंत्र है सत्य संकल्प सोअन्व्य है सब जिज्ञासीव्यमें तवय प्रत्यय तवय प्रत्यय कृत्य में आता है तो विधि में होता है अन्ष्टव्य में विधि है लिंग लोट तव्य आदि विधि के लिए तो यहाँ जो विधि है हैन्वेषण करना चाहिए जानना चाहिए विशेष रूप से ये अपूर्व विधि नहीं किंतु नियम विधि अत्यंत अप्राप्त होने पर अपूर्व विधि होती है विधिप्राप्त और निम पाक्षिक सती तत्र चाप्त परिसंख्ये गीये थे नियम अपूर्व विधि नियम विधि और एक परिसंख्या विधि विधि में तीन भेद है जो अत्यंत तो अप्राप्त है उसके लिए अपूर्व विधि होता है विधि अत्यंत तो अप्राप्त अप्राप्त है तो, तो शास्त्र से प्राप्त होता है तो अपूर्व विधि यजेत स्वर्ग काम हो वायव्यम ये सब अपूर्व विधि है अज्ञात ज्ञापक होकर के अत्यंत अप्राप्त है उसके लिए विधान किया गया याग आदि अपूर्व विधि है यहाँ अन्यव्य विजिज्ञास्तव्य है इसी प्रकार यहाँ भी अन्वेषण करना चाहिए जानना चाहिए ये क्या अपूर्व विधि है या नहीं है ये विचार करते तो कहती है अपूर्व विधि नहीं है अपूर्व विधि नहीं तो फिर क्या है नियम विधि नियम होता नियम पाक्षी के सती एक पक्ष में प्राप्त हो एक पक्ष में प्राप्त हो नहीं हो वो कहते नियम विधि जिस प्रकार ग्रीहन अवहंती वृह को अवघात कूट करके ब्रीह धान धान के ऊपर तुष को निकाले तो ये धान को कूट करके तंडुल निकालते तो अवघात तो प्राप्त है किंतु अवघात के बिना अन्य के द्वारा भी अन्य साधन से भी तंडुल के ऊपर का विमोचन कर सकते हैं घिस करके नख से निकाल सकते हैं जब अवघात नहीं करके नख के द्वारा पत्थर में घिस करके कोई निकालना चाहता है पीस करके तो वहाँ नियम करते नहीं अवघात नहीं वही तुष्टीकरणम संपादनीयम अवघात इसे कूट करके ही तुष निकाले। ये हो गया नियम हुआ। एक पक्ष में प्राप्त है एक पक्ष में प्राप्त नहीं तो वहाँ नियम करना अवघात के द्वारा ही धान के तुष को निकाले मंत्र होता है प्रयोग समय में तो अर्थ स्मारकत्व मंत्रत्व कर्म अनुष्ठान करते समय मंत्र गान करते हैं बरही देव सदनम दामी हे बरही कुश छेदन करते समय कहते देव सदनम दामी देवताओं के लिए स्थान था, हो मैं तुमको छेदन कर रहा हूँ कुछ मंत्र बोलते कर्म करते समय मंत्र बोलते हैं मंत्र का ये लक्षण होता है प्रयोग समवित अर्थ स्मारकत्व अनुष्ठान करते समय अर्थ का स्मरण कराता है मंत्र बरही देव सदनम दामी ऐसा बोल करके मंत्र काटते समय उसका अर्थ जिसको ज्ञान है अर्थ ज्ञान हो जाता है हे बरही कुश मैं तुमको काट रहा हूँ देवताओं के लिए उपयोग होगा तुम्हारा ये अर्थ स्मारक होता है मंत्र तो वहाँ कहते मंत्र बोलना क्या जरूरत है अर्थ यदि स्मरण करना है तो ऋतु के ब्राह्मण कह देंगे तो ऐसे ऐसा अर्थ चिंता न करो यसे देवताये हविर्गृहित मन साध्या जिस देवता के लिए ग्रहण करते हैं इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा करके हवि जो ग्रहण करते हैं यसे देवताये हविर्गृहित चार दे, देवता के लिए ग्रहण किया आगे व इंद्रा, इन ऐसे वसठ करीशन आगे बसठ आदि करना है उसके पहले ताम मनुष्य ध्यान ताम देवताम देवताओं को मनुष्य ध्यान करे आगे प्रदान करे तो अर्थ स्मारक होता है मंत्र मंत्र बोलते समय अर्थ का स्मरण अर्थस्मरण मंत्र पाठ के बिना भी हो सकता है कह देंगे ऋतु कहेंगे इंद्र का स्मरण करो ऐसे चिंतन करो ऐसे ध्यान करो शब्द के द्वारा किसी प्रकार से हो सकता है तो भी मंत्र वेद में आया यदि अन्य प्रकार से अर्थस्मरण हो सकता है तो अर्थ स्मरण करने के लिए इतने मंत्र बोलना क्या जरूरत है वेद में आना व्यर्थ हो जाएगा वेद में तो व्यर्थ नहीं हो सकता है वहाँ नियम विधि मानते हैं मंत्रे रेव अर्थ स्मर अर्थ का स्मरण करना है मंत्र के द्वारा ही अर्थ स्मरण करे मंत्र पाठ इसलिए सार्थक होता है नहीं तो मंत्र के बिना ब्राह्मण कह देंगे ऐसा स्मरण करो ऐसा चिंता न करो हाथ जोड़ो प्रणाम करो देवता को प्रणाम करो ऐसे कह देंगे वो कर देगा और मंत्र क्यों बोलेगा तो मंत्रे नियम मंत्र ही रे व अर्थ स्मर्तव्य नियमित विधि मंत्र पाठ करके ही अर्थस्मरण करे तभी अपूर्व होगा इसी प्रकार अविहीन अवहंती धान को अवघात से कूटता है पिच करके के निकलता है तो इसके लिए कहना जरूरत है क्या लोग में तो धान से चावल निकालने के कुछ तुस निकालते शवक माल में कूट कर निकाल सकते हैं, पीस कर निकाल सकते हैं, नख से निकाल सकते हैं, पत्थर के द्वारा घिस करके उसके लिए विधान क्यों किया गया तो वो नियमित विधि मानी गई तो अवघात के द्वारा ही तु सब विमोचन इसी प्रकार यहाँ अन्वेषण करना जानना है अपूर्व विधि तभी तो मानेगी जब अत्यंत अप्राप्त तो हो सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान ऐसे विचार करने पर अन्वेषण करे तो ज्ञान होता है जो स्वर साधन स्वर संगीत सीखते हैं सारे गामा पा दानी आदि स्वर है आगे उसके भेद बहुत ही ऋषभ सर्ज कुजित आदि भेद हैं तो सब स्वर का ज्ञान जो सीखते हैं उनको होता है रत्न तत्व रत्न का नाम सबको मालूम है। होगा नाम मालूम हो तो देखने से पता नहीं चलेगा बहुत बिक्री करने वाले उसमें बहुत ठग लेते हैं सबको मालूम नहीं बहुत तो मूल्यमान रत्न कह कर देंगे जिसका कीमत सौ रुपया होगा उसको एक लाख में बिक्री कर देंगे पच्चीस हज़ार पचास हज़ार लिखा रखा है दुकाने में उसमें ठीक भी कुछ है कुछ बिल्कुल गलत है देखने वाले जो आजकल ऐसे बनाते हैं जो नकली हो वो असली से भी अच्छा दिखता है कभी कभी लोग उसमें देखते हैं नकली को पसंद करते हैं तो दुकानें उसमें बहुत रुपया ले लेते हैं तो भी जो जानते हैं वो रत्न को देखकर के कह लेते हैं ये क्या कीमत क्या कैसा है क्या चीज़ है हीरा आदि है हीरा नीला आदि मोती आदि है वो जानते हैं तो जानने पर ऐसे विचार करते धीरे धीरे समझने के बाद उनको कठिन नहीं होता है तो इस अन्वेषण जिज्ञासा विचार करने से सूक्ष्म अर्थ का ज्ञान होता है जैसे संगीत शास्त्र के ज्ञान होता है सामान्य लोक में प्रसिद्ध है तो अप्रसिद्ध नहीं उनसे अज्ञात तो नहीं उनसे अपूर्व विधि नहीं किंतु नियम विधि अच्छा। है तो इसे वेदांत श्रवण करके वेदांत वाक्य के द्वारा उसका अन्वेषण करे श्रवण मनन करे इसी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है नियम विधि अच्छा। है नहीं है टीका में एवकार व्यावृत्त्यम दर्शेती नियम विधि रेव नियम विधि ये एवकार जब देते हैं अन्य की व्यावृत्ति करने के लिए पुस्तकमेव आनय पुस्तकम एवं आनय अर्थात पुस्तक लाना और क्या लाना उसके साथ है साधन पुस्तक हुई लाओ पुस्तकम एवं लाना है तो पुस्तकम एवं आने कंश एवकार से और किसको नहीं लाना तो होता है एवकार से सारा ब्रह्मांड का निषेध करना है जो प्राप्त है उसका निषेध करना है पुस्तक में वह आने यो हिमालय में ऐसा अर्थ होगा हिमालय पर्वतों में नहीं लाओ हिमालय पर्वत लाने का लाने की प्राप्ति नहीं हस्ती न आने यती को नहीं लाओ जहाँ जो प्राप्त है उसका निषेध होता है जिसलिए यद्यपि और कुछ नहीं लाओ अर्थ है तो भी सर्वत्र ऐसा नहीं जैसे कोई भोजन करने के कर बैठा कह नहीं मैं खाली रोटी खा लूँगा अर्थात भात नहीं खाएंगे रोटी भात दाल सब्जी नहीं केवल रोटी खा लूँगा अर्थात रोटी सब्जी खाली खा लूँगा तो दाल नहीं ले चावल नहीं कोई कहा नहीं हम तक तो केवल चावल खा लें तो चावल सब्जी खा लिया रोटी नहीं खाया तो इसलिए जो प्राप्त हो उसका निषेध करना है एवंकार कहेंगे तो वहाँ नहीं कि केवल कहेंगे रोटी खाएँगे पत्थर नहीं खाएंगे वह समझ नहीं होता है पत्थर तो खाने का कहीं प्राप्ति नहीं तो इसी प्रकार यहाँ जो कहा नियम विधि रे तो और क्या नहीं है एवकार से जिसकी व्यावृत्ति होती दिखाते तो इतनी यहाँ व्यावृत्ति होती नियम विधि है और कुछ भी नहीं ये अर्थ नहीं न अपूर्व विधि अपूर्व विधि नहीं है ये केवल एवकार से इतने व्यावृत्ति करने अन्य की प्राप्ति ही नहीं ये विधि है तो नियम विधि है किंतु अपूर्व विधि नहीं है इतने ही कहना है और बाकी सारा ब्रह्मांड का निषेध करने की आवश्यकता नहीं जहाँ जितने प्राप्त है तो ये अन्वेष्टव्यो बीजासीव्य ये अपूर्व विधि नहीं है किंतु नियम विधि है शब्दाद व विद्योदय तदुत्पत्थ अपूर्व विधि अग्निहोत्रादि विधिवत न संभवति अग्निहोत्रम जो याद ये अपूर्व है अग्निहोत्र हवन करना ये किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं वेद के द्वारा विधि वाक्य के द्वारा विधान किया गया अग्निहोत्र हवन प्राप्त होने के बाद विधान किया जाता है दधना जो होती पैसा होती उसको गुण विधि कहते और भी दधि गुण आदि दग दुग्ध आदि विधान होता है ये उत्पत्ति विधि कहते अपूर्व विधि कहते अग्निहोत्र हवन विधान किया गया अग्निहोत्र विधि जिस प्रकार अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होने से अपूर्व विधि है इसी प्रकार यहाँ ऐसा नहीं जब शब्द अर्थ ज्ञान हो जाता है वेदांत श्रवण करते हैं पद पदार्थ ज्ञान हो गया कोई विधि नहीं होने पर भी सुनने पर अर्थ ज्ञान, सुन तो ज्ञान हो जाएगा विधि नहीं सुना आयुर्वेद शास्त्र थोड़ा सुन लिया ये अमुक वस्तु सेवन करने पर इस रोग की निवृत्ति होती है विधान नहीं हो तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा अर्थ ज्ञान हो गया नहीं विधि नहीं हो तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा आपको जरूरत नहीं सुना कहते है इसको सेवन करने से ये रोग निवृत्ति होती अर्थ ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार विधि नहीं आत्मतत्व को जानो किंतु शब्द वेद पढ़ते समय सुना तत्व तुम ब्रह्म अर्थ ज्ञान होगा जीव ब्रह्म एक जीव ब्रह्मक्यम सर्वम खलिदम ब्रह्म अर्थ ज्ञान हो जाएगा ना नहीं सब ब्रह्म ये ज्ञान होगा या विधि करने पर ही ज्ञान होगा विधि नहीं होने पर भी शब्द से अर्थ ज्ञान होगा यहाँ किसी प्रकार देव विद्युदय शब्द से ही विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी उदय उत्पत्ति विद्या का अर्थ ज्ञान शब्द से यदि ज्ञान हो जाता है फिर ज्ञान उत्पत्ति के लिए अपूर्व विधि की आवश्यकता नहीं है यदि इंद्र के साथ विषय का संबंध हो गया कोई विधि नहीं करेगा तो अर्थ का ज्ञान होगा हाँ दुर्गंध ग्रहण करने के लिए कोई बताते दुर्गंध ग्रहण करो तो ग्रहण होता है कभी विधि के बिना ग्रहण होगा वहाँ इंद्र के साथ विषय का संबंध हो गया तो इच्छा नहीं होने पर भी ग्रहण होता है इसी प्रकार विचारा जायते बोधो निच्छायम न, न निवर्त पंचदशी कहने का विचारा जायते बोधो हो वेदांत विचार करेंगे तो बोध ज्ञान हो ही जाता है अनिच्छायम न, न निवर्त इच्छा नहीं होने पर अनिच्छा किस सोचे न हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए किंतु यदि विचार करता है तो अनिच्छा उसकी निवृत्ति नहीं करेगी क्योंकि परमाणु से ज्ञान हो जाएगा अनिच्छा यम न निवरता है तो अनिच्छा बोध की निवृत्ति नहीं कर सकती है परमाणु से ज्ञान हो जाएगा स्वत्पत्ति मात्रा तो संसार है दहत तक के लिए सत्यता और उत्पत्ति होने मात्र से ही संसार में जो सत्यत बुद्धि है उसको दहन कर देता है ज्ञान विचारा जाए तो बोध बोध हो जाता है ठीक इसी प्रकार शब्द श्रवण करने पर शक्ति तात्पर्य निश्चय होने से शब्दार्थ शब्दार्थबोध हो जाएगा यदि ज्ञान हो जाएगा उसी ज्ञानी की उत्पत्ति के लिए अपूर्व विधि नहीं आवश्यक नहीं अग्निहोत्रादिवत अग्निहोत्रादि विधि में तो अपूर्व विधि आवश्यक न किंतु ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य श्रवण करने से ज्ञान हो जाएगा विधि न संभवत अपूर्व विधि संभव नहीं है फिर शंका करते कथम यह नियम विधि सियाद अवघात विधिवत इतना आशंका आह अवघात विधि जिस प्रकार नियम विधि है इस प्रकार यहाँ नियम विधि भी कैसे होगी ऐसा शंकाओं से कहते आ एवं अन्वेष्ट्य विजिज्ञासितर्थ इस प्रकार अन्वेषण करे इस प्रकार साक्षात्कार करे एवं कैसा है एवं शास्त्राचार्य उपदेश के द्वारा ही अन्वेषण करे ना कि अपने बुद्धि से केवल तर्क से नहीं एवं अन्वस्विक जैसे सखा आ गया तद्विज्ञात गुरुमेविगत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो आचार्य शास्त्र उपदेश से ही उसका अन्वेषण करे अपने बुद्धि से नहीं केवल तर्क से नहीं ये नियम विधि है ठीक है मिथ्या ज्ञान संस्कार प्राबल्या अनात्मा भीनिवेश पक्ष प्राप्तों शास्त्राचार्या आत्मावेषण में कार्यमित नियम ये नियम है जैसे वहाँ नियम पाक्षी के सती एक पक्ष में प्राप्त हो एक पक्ष में प्राप्त नहीं हो तो नियम विधि तो है तो यहाँ कैसा है मिथ्या मिथ्याज्ञान संस्कार मिथ्या ज्ञान का संस्कार शुद्ध ब्रह्म अहमस्में ब्रह्म ये ज्ञान एक यथार्थ है बाकी जितने जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में ज्ञान होते हैं व्यवहार काल में जागृत अवस्था में ज्ञान को प्रमा तक तो कहते हैं व्यावहारिक प्रामाण्य पारमार्थिक नहीं है सब ब्रह्म है और द्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त द्वैत प्रपंच मिथ्या है उसका जो ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान होता है जैसे रज्जु में सर्प देखा सर्प देखने से सर्प का संस्कार होता है देखते देखते भय बढ़ जाता है सर्प सर्प और यदि रज्जु ज्ञान हो जाए ब्रह्म नष्ट हो जाएगा नहीं तो प्रबल संस्कार होता है ये संसार काल से संसार जन्म मरण जरा व्याधि सुख दुख वो करते करते संसार में सत्य बुद्धि ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान इतने प्रबल है सुनने पर कहने पर समझने पर समझाने पर फिर भी ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति बड़े कठिन है इतने सत्य दिखता है सपन में दिखते हैं सब दिखने पर भी मिथ्या है जगने पर नहीं है दृष्टांत भगवान ने सामने रख दिया देखो सपना प्रपंच ऐसे ही दिखता है जैसे अभी दिखता है किंतु सत्य नहीं है ठीक इसी प्रकार अभी जागृत प्रपंच आपको लगता है बिल्कुल सत्य किंतु सत्य नहीं है ये हो सकता है इतने पहले संभावना बुद्धि हो कि जैसे सपन मिथ्या है ऐसे जागृत भी मिथ्या संभव है ये ग्रहण नहीं होता बड़ा कठिन है मिथ्या मिथ्या कहते समय भी सत्य बुद्धि है बोलना कहना पढ़ना पढ़ाना ये तो संभव है किंतु मिथ्या तो निश्चय हो जाना कठिन है तो ये मिथ्या ज्ञान का संस्कार प्रबल है मिथ्या ज्ञान ज्ञान होने से उसके संस्कार बनता है जितने जितने व्यवहार करते बाह्य प्रवृत्ति उसका संस्कार होता है उस संस्कार से फिर स्मरण चिंतन फिर ज्ञान होता है ये संस्कार को हटा करके आत्मविषय के कर चिंतन करे तो आत्मसंस्कार होने पर ये ब्रह्मजन्य संस्कार कम होते नष्ट होते हैं तभी ध्यान होगा तभी चिंतन होगा सब लोग कहते ध्यान नहीं लगता है परमात्मा मन नहीं लगता है कारण है कि मिथ्या ज्ञान जन्य संस्कार बहुत ही जगत में सत्य तो बुद्धि है वो संस्कार है संस्कार के कारण स्मरण होता है आगे के लिए चिंतन करता है बहुत समय साधा का चल जाता है अतीत का स्मरण करता है अब भविष्य का चिंतन करता है अतीत जो हो गया हो गया उससे कुछ मिलना नहीं चिंतन करने से कुछ नहीं होगा फिर सोचता रहता है ऐसे क्या हुआ क्या हुआ पहले का दस साल बीस साल पहले का भी सोचता रहता है क्या हुआ क्या हुआ कभी के ऐसा हो जाता अच्छा होता ऐसा हो जाता तो अच्छा होता कुछ होने वाला नहीं ऐसा हो जाता तो अच्छा होता क्या हो जाता जो होगी तो होगा अभी नहीं और आगे भविष्य के लिए आगे क्या करूँ आगे क्या आगे क्या करूँ अतीत और भविष्य चिंतन करते समय वर्तमान समय भी चला गया बर्बाद हो जाता है इसे शास्त्र में कहा गया जीवन मुक्त का लक्षण अतीता अनुसंधानम भविष्यदिचारणम औदासन्यमपी प्राप्त जीवन मुक्त से लक्षणम ये जीवन मुक्त का लक्षण है जो जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और जो जीवन मुक्त का लक्षण है उसको अपने में लाए घटाए तभी जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी ज्ञानियों के लक्षण शास्त्र में कह गए ज्ञानी को पहचानने के लिए नहीं ये लक्षणों को लेकर घटाएँगे ये ज्ञानी है अथवा नहीं है दूसरे को जानना संभव नहीं है लक्षण कह गए जो लक्षण ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण साधक उनको प्रयत्नपूर्वक अपने में रखे लाए तभी ज्ञान होगा इसलिए लक्षण कहा गया तो जीवन मुक्त का लक्षण कहा गया लक्षण इसीलिए कहा गया जो जीवन मुक्त का लक्षण साधक उसको प्रयत्न पूर्वक करे अनुष्ठान करे अपने में रखे तभी जीवन मुक्त हो जाएगा साधक क्या करे अतीतान अनुसंधानम अतीत अननुसंधानम जो अतीतित हो गया उसके ही सोचते रहते एक दो एक दो दिन की बात नहीं एक दो साल दस बीस साल के पहले की बात सोता है कभी कुछ बहुत लोग ऐसे बिना मतलब सोते रहते याद हो गया और सोचते रहते उसे कुछ होने वाला नहीं मालूम है तो भी अतीत स्मरण करता है समय नष्ट होता है अरे भविष्य अविचारण भविष्यत का विचार करता है आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, होगा आगे क्या वर्तमान समय का सदुपो करे ऐसे चिंतन करते करते समय अनुष्ट होता है सबसे बड़ी हानि समय हानि है भविष्य में जो प्रार्भ में है वही होगा और कुछ कम ज़्यादा नहीं यदि आपको सम्मान बहुत मिलने का है तो मिलेगा नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा आयु जितने निश्चित है मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ अपने कर्म के अनुसार पहले से निश्चित है जैसे निश्चित है वही होगा सोच सोच करके कुछ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है आपके हाथ पर किसके हाथ पर कुछ नहीं भगवान भी कुछ नहीं करेंगे जो जैसे कर्म में ऐसे ही होगा इसलिए भविष्यत का विचार नहीं करे जीवन में तो नहीं करता है साधु को करे अतिता अनुसंधानम भविष्य दविचारणम उदासीनम प्राप्ते है जीवन मुक्त लक्षणम प्राप्त वर्तमान जो प्राप्त होता है उसमें क्या करना उदासीन राग नहीं द्वेष नहीं जो मिल गया ठीक है समझ ले कि मेरा प्रार्ध का फल है कर्म का फल है अच्छा मिला तो आपके कर्म का फल है खरा मिला तो आपके कर्म का फल है उसमें राग द्वेष दूसरे के ऊपर दोष देना दूसरे की निंदा करना ये कोई जरूरत है न उदासीन है उदासीन है किसी पक्ष में नहीं न प्रहिष्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजयत प्राप्य जा प्रियम प्रिय मिल तो हर्ष करके नाचने लगे खुश होकर के और थोड़े कहो तो रोने लगे ये कुछ नहीं है जो प्राप्त होता अपने प्रार्थ के अनुसार है उसमें उदासी न रहे तरंग जैसे थोड़ा आ जाएगा किंतु विचार करके शांत तो हो जाए ये जीवन उत्त लक्षण क्या श्लोक हुआ बोलो अतितान अनुसंधान भविष्य दविचारणदासीम प्राप्त प्राप्ते मुक्त लक्षण ये जीवन मुक्त का लक्षण है मिथ्या ज्ञान के संस्कार ब्रह्म ज्ञान के संस्कार प्रबल होने से क्या होता है अनात्म पक्ष प्राप्त प्राप्तो ध्यान प्रयत्न करते जप करने के लिए भगवान में मन लगाने के लिए भ्रह्म ज्ञान जन संस्कार इतने प्रबल है कुछ ना कुछ होता है अनात्मा अभिनिवेश अनात्मा में अभिनिवेश सत्य बुद्धि देहादि में अहम बुद्धि मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि जब तक है मैं पुरुष हूँ ऐसे बुद्धि है तो अनात्मा में अहम बुद्धि है शब्द से कहते हैं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ ये शर्र नहीं किंतु कोई कह देगा तो मनुष्य है पशु है डांड दिखता नहीं मैं पशु तो पशु नहीं मनुष्य है निश्चित है तो ये जब तक देह में हम बुद्धि है तब तक अनात्मा अभिनवेश के कारण आत्मा ब्रह्म चिंतन नहीं होता है ये अनात्मा आदि संबंधी चिंतन होता है पक्षे अनात्मा प्राप्तो अनात्मा अभिनव से पक्षे में प्राप्त होता है वेदांत श्रवण किया तो भी अनात्मा संस्कार मिथ्या के संस्कार प्रबल होने के कारण ये मिथ्या अनात्मा में चिंतन चलता है सत्य पर ब्रह्म स्वरूप है अपना स्वरूप उसका चिंतन कम होता है जब मिथ्या प्रपंच है सब मिथ्या है कहते हैं फिर उसी का ही चिंतन होता है एक पक्ष में कोई कभी कभी आत्मचिंतन करता है कभी कभी अनात्मचिंतन करता है तो पक्ष प्राप्त तो हुआ ये पक्षे प्राप्त पक्ष नियम पाक्षी के सती कभी अनात्मचिंतन जो करता है तो ये विधि श्रुति शुत, कहते अन्यव्य हो विजिक्ञितव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए जानना चाहिए ये मालूम है तो भी ये विधि के द्वारा नियम होता है अनात्मचिंतन छोड़ो अनात्मचिंतन नहीं करके आत्मचिंतन करें वहाँ भी शास्त्र आचार्याभ्याम आत्मान्वेषण में व कार्य में थे नियम शास्त्र और आचार्य से ही आत्मा का अन्वेषण करे ये भी नियम बहुत लोग उस तो पढ़ लिया समझ लिया और क्या बार बार पढ़ना अभी जाकर करें साधन करेंगे साधन को जाकर बैठ करना या प्राणायाम करना ये भी साधन है किंतु वो साधन वेदांत तो ज्ञान के लिए नहीं वो अंत शुद्धि के लिए वेदांत तो ज्ञान तो वेदांत तो का श्रवण मनन निद्वित आसन अंतरंग साधन साथन श्रवण को छोड़ करके कोई श्रवण मनन नहीं करके कुछ अलग साधन कर देगा अपूर्व अधिक साधन हो जाएगा वो नहीं है और नहीं समझने से ही बहुत लोग ऐसा करते बहुत लोग तो श्रवण का अर्थ तात्पर्य उद्देश्य कुछ मालूम नहीं है प्रारंभ ही नहीं करते कुछ प्रारंभ करने के बाद भी जब उसमें प्रवेश नहीं होता है श्रद्धा नहीं है तो माध्यम में छोड़ देते पूरा नहीं कर पाते हैं वो अन्य सु साधना किन्तु यही नियम विधि है शास्त्राचार्याभ्याम आत्मानुषरण शास्त्राचार्याभ्याम एव शास्त्र के माध्यम से आचार्य के द्वारा आचार्य के मुख से श्रवण करना चाहिए कभी कभी कोई कहते गुरु उपदेश करते बोले शास्त्र नहीं हो तो अपने अनुभव कहते हैं वो प्रमाण नहीं है शास्त्र के माध्यम से उपदेश भ्रांति संभव इसमें आ गया है या इंद्र को भी भ्रम हो गया तीन तीन बार भ्रम हो गया इसी प्रकार किसी को भ्रम हो गया कहीं हम अपना अनु अनुभव कहते राज्य में जो सर्प देखकर दौड़ कर भागता है और सबको बताता है मैं अपना अनुभव में आँख से देख आया सर्प उधर नहीं जाओ ऐसे समझदार व्यक्ति को राज्य में सर्प भ्रम हो सकता है समझदार व्यक्ति बड़े बुद्धिमान विद्वान है जाकर सबको कहता है उधर नहीं जाओ मैं देख आया सर्प है उधर नहीं जाओ तो भ्रम हो सकता है इसलिए शास्त्र के बिना केवल आचार्य वाक्य प्रमाण नहीं कहीं भी सर्वत्र शास्त्र में आता है इति सुश्रमंदीरानंद ये नस्तत्व तो विजय चक् ये परंपरा गुरु परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती और आचार्य उपदेश करेंगे तो शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र का भी श्रवण मनन करना आचार्य के द्वारा अपने मन से करने से अनर्थ होता है अर्थ निश्चय नहीं होता है अर्थ को हो जाता है तात्पर्य निश्चय करें अर्थ समझे ऐसे ऐसे कहीं होता है जब तक तो आचार्य के द्वारा शवण नहीं करे उसी चीज को समझते है, समझते हैं, शब्दार्थ ज्ञान है बड़े बड़े विद्वान है किन् जब तक तो आचार्य के मुंह से शवण नहीं करे अर्थ खुलता नहीं है इसलिए ये नियम विधि है शास्त्राचार्यभ्याम एवं आत्मा अन्वेषण में एवं कार्य शास्त्राचार्य से ही आत्मा अन्वेषण ही करे एवकार से स्वतंत्र नहीं करे और अन्य चिंतन नहीं करे ये नियम विधि है इत नियम विधिवूर्विधिर और ये भी कारण बताते हैं ये जो विजिज्ञासव्य सुअव्य निम विधि है इस कारण से अपूर्विधि नहीं दृष्टा अन्वन विजिज्ञासा नहीं हो अन्वेषण और जिज्ञासा दृष्टाथ एक होता दृष्टार्थ एक होता अदृष्टार्थ जिसका अर्थ दृष्ट प्रत्यक्ष होता है भोजन कर्ण पर तृप्ति होती है वो दृष्ट प्रत्यक्ष होता है तृप्ति पता नहीं चलता तृप्ति या नहीं पता चलता है हाँ भोजन कर्ण से तृप्ति होती है ये दृष्टार्थ है ये नहीं कि भोजन कर्ण से पुण्य मिलेगा आगे स्वर्ग जाएगा ये अर्थ होता कहीं नहीं ये दृष्टार्थ है अदृष्ट है गंगायाम स्नायात अग्निहोत्र जुहयात ये अदृष्ट है करने पर कुछ दिखता नहीं जो दिखता है उतने मात्र के लिए गंगा में स्नान करने से थोड़े ठंडा लगता है मन किसी का प्रसन्न होता है इतने मात्र के लिए गंगा स्नान का विधान नहीं उसका अदुष्टजन्य फल बहुत है तो वो जो फल वो दृष्ट दिखता नहीं है किंतु भोजन का फल तो प्रत्यक्ष होता है जहाँ प्रत्यक्ष फल होता है दृष्टार्थ होता है वहाँ तो वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चित तो होता है कोई वेद पढ़ करके रोटी खाएगा भोजन करने के वेद अध्ययन करना पड़ता है वेद में जाकर के वेद अध्ययन नहीं करेगा तो भोजन करेगा या नहीं करेगा करेगा करते सब गहुण भेद पड़ता है अन्दिष्टावेषण जिज्ञास हो। होने से टीकामें अन्वेषण जिज्ञासान साधन मुक्त तरह से विद्या द्वारा अविद्यावृत्तिर्दिष्टमे फलम अन्व्यतरकाभ्याम तदेतुत अवगम तथा चतर ना पूर्व विद्येर अवकाश और स्थिति अर्थ अन्वेषण और विजिज्ञास पहले अन्वेषण करना जानने की इच्छा से विचार करना फिर ज्ञान ये दोनों जिज्ञासा निधिध्यासन करे श्रवर्ण मना निधि ये ज्ञान साधना है कहा गया ज्ञान के साधनों से ज्ञान होगा ज्ञान क्या करेगा विद्या द्वारा अविद्यावृत्ति दृष्टम जैसे प्रकाश जलाने पर अंधकार की निवृत्ति होती है इसी प्रकार ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो रजो ज्ञान अष्ट होगा रजो ज्ञान से सर्प दिखता है रज्ज्ञान होती है अज्ञान की निवृत्ति होती है दृष्टमेव एवं फलम ये दृष्ट प्रत्यक्ष पल है ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है कैसे निश्चय होगा अन्य वितरिका अभियान जब तक अज्ञान है तब तक सर्प दिखता है रज्जु का अज्ञान है तो सर्प है रज्जु का ज्ञान हो गया तो अज्ञा नष्ट हो गया सर्प नहीं दिखता है तो अन्य व्यक्ति का अभ्याम तद हेतु तवगमात ये ज्ञान का साधन जो जिज्ञासा अन्वेषण ज्ञान का साधन है इस प्रकार अन्वय व्यक्ति के दृश्य सिद्ध होता है जिस किसी वस्तु का ज्ञान होता है जिज्ञासा हो विचार करे तो ज्ञान होता है तथा चत ना अपूर्व विधि अवकाश होती अपूर्व विधि अवकाश तभी होगा यदि प्राप्त तो नहीं हो ज्ञात नहीं हो ये तो अन्वय व्यक्त के द्वारा निश्चय हो जाता है इसका साधन है एक दृष्ट प्रत्यक्ष लिखिता है जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहाँ अपूर्व विद्य नहीं भोजन किला अपूर्विद्य नहीं जो जष्ट ग्रास मुने वक्षा षोडश ब्रह्मचारी नहीं गृहमेधि द्वांश नहीं षोडश वन प्रथिन द्वांश गृह तथेष्ट ब्रह्मचारी मुनि सन्यासी के लिए आठ ग्रास भोजन करे सोलो ग्रास व अब बत्तीस ग्रास कहेगा गृहस्त अब यथेष्टम ब्रह्मचार्य ने कहा तो ये जो विधि है वस्तुत विधि नहीं है ये नियम है ऐसे अधिक नहीं खाए और वो जो कुछ प्राप्त होने से दृष्ट में वहाँ आठ ग्रास भोजन करे ये कोई अपूर्व विधि नहीं है क्योंकि दृष्टार्थ है इसी प्रकार यहाँ जब निश्चित तो हो जाता है कि इससे भोजन से, से तृप्ति होती है वहाँ कोई विधि नहीं होती है इसी प्रकार अन्य विधय के द्वारा निश्चय होता है विचार करने पर ज्ञान साधना अनुसार करेंगे सवर्ण मनन तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है इसलिए अपूर्व विधि का अवकाश नहीं है तयोर दृष्टफलत्व वाक्य से सम अनुकूल अन्वेषण और जिज्ञासा ये दृष्टफलक दृष्टम फलम यही हो इसमें वाक्यश्रेषम अनुकूल है थी श्रुति वाक्य श्रेष दिखाती इसका अनुकूल है दृष्टार्थत्व च दर्शिष्य न अहमअत्र भोग्यम पश्यामी तो अन्य नाशकृत ये दृष्टार्थ है इंद्र विरोचना दोनों प्रजापति के पास जा कर के रहेंगे उपदेश सुनकर के चल जाएंगे दोनों विरोचना तो अपने घर चल जाएगा इंद्र को रास्ता में विचार आएगा ना अहम अत्र भोग्यम तो कहे यही तुम्हारा आत्मा इसे तो कुछ सुखो नहीं दिखता हूँ ये छाया छाया तो क्या है जैसे छाया ह्रास्वृद्धि अपने बाल दिखता है बाल काट दिया तो छाया में बाल नहीं दिखता है सर दुर्बल हो गया तो छाया भी दुर्बल हो जाए ये तो इसमें ना हम भोग्य हम पश्यामी इसे कुछ सुखा नहीं फिर वापस आता है अर्थात दृष्टार्थ होने के कारण ही इंद्र को विचार करने पर इसमें भोग्य नहीं है लाभ कुछ नहीं फिर गुरु वापस आता है अदृष्टार्थ होता है तो खुश हो गया गंगा स्नान किया अदृष्ट हो गया वापस लोग आते हैं तीर्थ स्नान करने के लिए स्नान करके गए नहीं कि रास्ता में कहते फिर तो कुछ लाभ नहीं हुआ और एक बार जाएंगे ऐसा नहीं होता है लाभ तो होता है इसलिए दृष्टार्थ होने के कारण ही इंद्रो वापस आया नाहम उत्तर भोग्यम पश्यामी ये ज्ञापक होता है वाक्य श्रुति वाक्य आगे आगे आएगा कि दृष्टार्थ होने के कारण इंद्र को रास्ता में से विचार हुआ फिर गुरु के पास आए बार बार कहेंगे ठीक टीकाने कथम असकृत प्रयुक्तन न पश्या वर्तमान उपदेशन अन्वेषणादर्दिष्टफलता आशंक्य पहले शंका कहते ना हम भोग्यम पशामी ना हम भोग्यम पशामी इतनी कहेंगे बार बार कहेंगे असकृत प्र प्रयुक्तन न पश्यामी वर्तमान उपदेशन बार बार कहेंगे किंतु न पश्या न पश्यामि तो वर्तमान है न पश्या वर्तमान उपदेश अभी नहीं देखता हूँ किंतु आगे कुछ होगा वर्तमान उपदेश क्या तो अन्य सुनादि अन्वनादिदिष्टल है ये कैसे निश्चय होगा ये देहांत का शंका हुई उत्तर देते हैं तो आत्मवादीना वाक्योत्ज्ञात अनुमाच्च मनुष्यवादि ब्रम निवृत्ति प्रसिद्धिमें अभिप्रेत्या आह देहातिरत आत्मवादीना कुछ लोग तो देह को ही मानते आत्मा आत्मा स्वदेश नहीं कहते क्या यही सब कुछ हमें ये चार मत है देह रही आ, आत्मा है देह से अतिरिक्त कुछ आत्मा नहीं ऐसा मानते हैं चार बा वो नास्तिक कहते हैं देहात्मावादी ये तो नास्तिक है उनको छोड़कर के देह को जो आत्मा मानते को को, को को, हैं कोई इंद्र को कोई प्राण को ये सब नास्तिके में आगे किंतु देह से अतिरिक्त आत्मा है ये आस्तिक दर्शन में सांख्य में योग में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा न्याय वैशेषिका सब देह से अतिरिक्त आत्मा मानते हैं देह से अतिरिक्त जो आत्मा मानते हैं उनको वाक्योत्थ ज्ञानाद अनुमाच्च मनुष्यत्वादि निवृत्ति प्रसिद्धि तो वाक्य जन्य ज्ञान होता है तत्वम से जन्य वाक्यजन्य वाक्योत्थ वाक्यात उत्तिष्टिदि वाक्योत्थम वाक्यजन्य ज्ञान से और अनुमान के द्वारा भी निश्चय होता है शब्द से भी ज्ञान होता है अनुमान सा है, होता है कहीं प्रत्यक्ष होता है मनुष्यत्वादि ब्रह्मनिवृत्ति प्रसिद्धि पहले तो मैं मनुष्य में मनुष्य में, में परिचिन से बुद्धि होती है किंतु तत्वम से आदि वाक्य श्रवण करने से और अनुमान होता है ब्रह्म व्यापक तो सत्य सत्यम स आत्मा तत्वम से कहन से उसी ब्रह्म का आत्मा कह गया तुम ओ तुम्हें तो भी व्यापक इत्यादि निश्चय होता है परिचिनत्व तो बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है मनुष्यत्व तो आदि ब्रह्म निवृत्ति मनुष्यत्व आदि से परिच्छिन्न आदि जन्म मरण वाला हूँ ये ब्रह्म की निवृत्ति होती है मेमीति अभी प्रत्ये परेण चेहादिधर्मीरव्यगम्य मन से आत्मन सरपाधिग विपरीतागमनृत्तिर्दिष्ट फलि निर्थता है अस्रुक्ता न तो अग्नोत्रादीना अप्रविदित य संभव परेणदर्मि देहादी, देहादी का है ये अन्य रूपे आत्मा का धर्म देहादि धर्म से मैं स्थूल हूँ दीर्घ हूँ मनुष्य हूँ पुरुष हूँ देहादि धर्म से में मानस है आत्मन आत्मा में मनुष्यत्व है पशुत्व है पुरुषत्व है स्त्रीत्व है ये कुछ नहीं ये देहादि धर्म को लेकर के मानते हैं मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो देहादि धर्मेर अवगम्य मानस है आत्मन आत्मा का तो ज्ञान होता है स्वरूप से ज्ञान नहीं रजु में जो सर्प सर्पभ्रम दिखता है सर्प दिखता है राज्य में सर्पभ्रम का भी होता है राज्य में सर्प सर्पभ्रम के समय रज्जु दिखती है या नहीं दिखती रज्जु दिखती है रज्जु भी दिखती है और सर्प भी दिखता है रज्जु में सर्प सर्पभ्रम काल में रज्जु दिखती है या सर्प दिखता है उस समय लगता है ये सर्पवत सर्पत्व रज्जु दिखती है रज्जु दिखती है सर्पत्व न सर्प रूपेण सर्पत्व न रज्जु दिखती है दिखती तो रज्जु ही क्योंकि सर्प वहाँ नहीं है सर्वरजु के नूपेण दृश्यते सर्पत्व न सर्पत्व न रज्जु दिखती है तो इसी प्रकार जब मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ ये ज्ञान होता है आत्मा का तो ज्ञान होता है स्वरूप आत्मा रूप से नहीं देह धर्म से जैसे सर्वत्व रज्जु का ज्ञान हुआ इसे देह धर्म से आत्मा का ज्ञान होता है मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य कहकर के आत्मा का ज्ञान है किन्दु मनुष्यत्व न शुद्ध चिद रूप से नहीं देखो दिया है पर पररूपेर पर रूपेणा च देहादि धर्म ही ये देहादि धर्म से अवगम्यमान से आत्मा न आत्मा अवगम्य मान ग्यायमान होता है देहादि धर्म से स्थूल हूँ कृष्ण हूँ मोटा हूँ पतला हूँ ये सब होता है ये पर रूप है आत्मरूप नहीं स्वरूप अधिगम है और आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान हो जाता है हम अस्म ब्रह्म तो विपरीत अधिगमति जो विपरीत ज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है पहले विपरीत ज्ञान था मैं मनुष्य हूँ मोटा हूँ पतला हूँ जन्म मरण वाला हूँ विपरीत अधिकम विपरीत ज्ञान की निवृत्ति होती है ये दिखा गया यार दृष्टम फलम प्रत्यक्ष फल है ये तो अवश्य भिधि होता इसलिए स्वअ्ष्ट्य सब जिज्ञासित ये जो विधि है नियमता नियम करने के लिए ही है नियम विधि है न कि जैसा अग्निहोत्रादी अपर्व विधिशा यहाँ संभव नहीं है नाम अग्निहोत्रादीनाव अग्निहोत्र जो हुआयाद इदी जो विधि जिस प्रकार अपूर्व विधि है इस प्रकार यहाँ स्वेश्ञासित अपूर्धि न संभव नहीं है अग्निहोत्रादीनाव अग्निहोत्रादि को दृष्टान्त है दिया ये दृष्टान्त साधार में दृष्टान्त है वैधर्म दृष्टान्त है मालूम है अग्निहोत्रादीनाव अपूर्विधित्व यह सब न संभवती यहाँ अपूर्व विधि संभव नहीं है जिस प्रकार अग्निहोत्रादियों का कि अग्निहोत्रादियों की, की अपूर्विधि है क्या अपूर है जिस अग्निहोत्रादि की अपूर्व विधि है इस प्रकार यहाँ अपूर्व विधि न संभवती ऐसा नहीं है ये इसको कहते वैधर्म्य दृष्टान्त यदि यहाँ भी अपूर्व नहीं होती तो होता है साधर्म दृष्टान्त जैसे आदि की अपूर्व है ऐसे अपूर्व विधि यहाँ नहीं है इसको कहते वैधर्म्य दृष्टान्त ठीक है अन्वेषणा देर दृष्टफल फलितमह अनषण दृष्टफल कौन से निष्पन्न अर्थ कहते इतने न्याम था अपुर विधि तषयत्में यावत्त अपूर विधि अपूर विधि विषयत्म अपुर विधि का विषय है इह य अन्वना अपुर विधि इन संभव न संभवती अपुर विधि विषयत्व यहाँ संभव यहाँ मतलब कहा अन्वान अन्वण ज्ञान अग्निहोत्रव अन्वानाप्तिभाव अग्निहोत्रदी तो अत्यंत अप्ति अत्यंत तो अप्राप्त होने के कारण अपूर्व विधि है किंतु तो अन्वेषण जिज्ञासादित तो ये अत्यंत तो अप्राप्ति नहीं अन्य अन्तर के द्वारा निश्चित तो होता है उसके द्वारा ज्ञान होता है इसलिए अप्राप्त अत्यंत तो अप्राप्ति नहीं होने से अपूर्व विधि नहीं है अभी यहाँ उपदेश करने के लिए आख्यायिका है इदानी आख्यायिका व्याख्या आख्यायिका तो विद्या ग्रहण संप्रदान विधि प्रदर्शनार्थ इत्यादि न उत्तम स्मारा आख्यायिका का व्याख्यान करना चाहते हैं व्याख्यान करने के लिए पहले ये आख्यायिका का कथा क्यों कह, कहते हैं सीधा सीधा वेदांत उपदेश करते हैं पहले कहा था विद्या ग्रहण संप्रदान विधि प्रदर्शनार्थ विद्या का ग्रहण संप्रदान अस्मि संप्रदान शिष्य कैसे ग्रहण करेगा इसके लिए विधि दिखाने के लिए विधि विद्या ग्रहण संप्रदान कैसे करना योग्य अधिकारी इसके विधि दिखाने के लिए आख्यायिका ये पहले कही गई आख्यायिका किसी उसका स्मरण दिलाते तद्धो भय इत्यादि आख्यायिका प्रयोजनमुक्तम तदोपयी इत्यादि आगे मंत्र आएगा आख्यायि प्रयोजन पहले कहा गया तद्धो भये देवा असुरा अनुबुबुधिरे ते हूचुर्त तमात्मान मनिषा मुहात्मा मनुष्य सर्वान्लोकान आपनोति सर्वा स कामानीतिद्रो हव देवा प्रबवराज विरोचनसुरा तौहार तो संविधानवे समित प्रजापति सकाशम पहला आ गया तो प्रजापति क्या का वाक्य विजरो मिमृतु विश्व कविजिश इत्यादि कहकर स विजिज्ञासीव्य सन्ष्ट सर्वांश सर्वांश कामान आप सर्वांश लोकान अपनौति इसे कहा था इति इतिहा प्रजापति इसे प्रजापति ने कहा था तथ उभय देवासुरा अनुभु बुद्रे प्रजापति ने जो कहा था दोनों उभय देवुरा उभय क्या दिवचन है बहुवचन है उभय शब्द क्या एक होता है एक वचन होता है बहुवचन होता है द्विवचन नहीं होता है और दिवोचन का होता है भ का दियोजन होता है तो यहाँ देवा असुरा बहुचने देव दोनों देवता लोक को, असुरोक को अनुबुबुरे बुब्धे बुबुाते बुद्धिरे समझ लिए कि अनुकन से परंपरा से सिद्धा प्रजापति से कह दें अनुकुसनाई परेशानी क्रमश से, से उन्हें कभी कहा था क्रमश ऐसे सुना ऐसे एक है स्वरूप जिसके ज्ञान उनसे सर्व काम की प्राप्ति सब लोग प्राप्ति होती है तो दोनों के देवता देवताशु विचार करने लगे कहने लगे हम तो तम उसे आत्मा को अन्वेषण हम करेंगे यम आत्मानुम अनुष्य सर्वान से लोकान आप सर्वां से कामान जिस आत्मा का अन्वेषण करके सब लोक को प्राप्त कर लेते हैं सब काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं उसे आत्मा का अन्वेषण करेंगे देवताश्र परस्पर विवाद है विवाद होने पर भी कभी बैठ कर जो चिंतन करते थे चिंतन करते ऐसे प्रजापति ने कहा था उस आत्मा को अन्वेषण करेंगे जिसके अन्वेषण से सब लोगों को प्राप्ति की प्राप्ति कामों की प्राप्ति हो जाती है ऐसे विचार करके खाली विचार विचार नहीं कुछ लोग ऐसे विचार करते करते कुछ नहीं बैठकर बात करते रहेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करें करना कुछ नहीं किंतु ये नहीं तुरंत तैयार हो गए इति इंद्रो हव देवानाम अभिप्रभुराज विरोचना सुरान बात करते करते काम करते समय कहाँ छिप जाएंगे नहीं तो कहीं तुम चलो हमें पीछे आते हैं मैं पीछे देखा तो कहाँ नहीं है बहुत दूर जाने के बाद देखा है नहीं आगे चलो चलते हैं अब मौका देकर हट गए देखा तो कोई आगे पीछे नहीं इस पर क्या नहीं मुख्य इंद्र तैयार हो गया ऐसा विचार करके इंद्र हे वह देवताओं का राज्य इंद्र तैयार हो गया हम चलेंगे अभी प्रभ्रवाज सब छोड़ कर स्वर्ग आसन से छोड़ के चलाए और असुराना विरोचन विश्रो भी विरोचन भी असुर का राजा ये भी चला क्या तुम तो लोग संभालो हमें आते हैं जाकर के दोनों जा के तव तो हो असंविधान एव समित पानी प्रजापति सकाशम आजग मतु असंविधान परस्पर में मैत्री आदि विचार नहीं करके क्योंकि दोनों में परस्पर राग द्वेषे कोई चिंता नहीं करके चले और ये गुरु के पास जाने के लिए विनय नम्रता के पास सा, के साथ जाना है इसे समित पानी हाथ में समित विनयपूर्वक कुछ भेंट लेकर समित पानी होकर के प्रजापति सकाशम आजक गई इन्हें कि हम तो इतने, इतने स्वर्ग के राजा हम क्या जाकर के ऐसा लेकर जाएंगे प्रणाम क्या करेंगे ऐसा नहीं जब प्राप्त करना है जिज्ञासा है तो सौ से भी है ब्रह्म विद्या उसकी प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न पूरा अहंकार का त्याग विनम्रता तभी प्राप्ति होती है प्रजापति के पास गयी तद्धो भय टीका में इना अवत्ताख्यायिका अक्षराणी व्याच्छी आख्यायिका के अक्षर शब्द की व्याख्या करते भगवान वास्कार तद्ध भय इत्यादि आख्यायिका प्रयोजन पहले का किलो। तद ह कार्थ किल तद कि प्रजापति रे वचनम उभय देवासुरा प्रजापति का वचन दोनों सुनने थे देवाश्च असुरा देवासुरा अनुबुबुरे अनुका तो परम्परागतम परम्परागत ओ किसको क्या ओ किसको को क्या किसको क्या इसी परम्परा से सुना सकन गुचरापन्नम अनुबुबुरे अनुबुद्ध बंत समझ ली अपने कन्ह में सुना है आत्मा का अन्वेषण करने पर उसको जान लेने पर सब लोग की प्राप्ति होती सब काम्य की प्राप्ति हो जाती सुना समझ करके टीका में, में भाष्य में ते चेत प्रजापतिवच बुद्धा किमकुव्य प्रजापति वचनों को समझ करके क्या क्या ते होचू परस्पर कहने लगे उतवंत कहने लगे कौन किसको है अन्योन्यम देवा और अश्र परस्पर कहने लगे सपरिषदि अश्राश देवता भी अपने सभा में असुर भी यदि अनुमतिर्भवता हम प्रजापति ना उत्तम तम आत्मा नम अनुषामो अनुसरण करमो आप लोग तैयारी राजी हो जाओ हम कर जाएंगे रईन्द्र कहते हैं प्रजापति ना उत्तम तम आत्मा नम अनुष्या प्रजापति के द्वारा जो कहा गया है उसे आत्मा को अनवेशन करेंगे यम आत्मान मनुष्य अनुसरण करने से क्या लाभ होगा जिस आत्मा का अन्वेषरण करने पर सर्वांश लोकन आपनति सर्वांश्य कामान लोक की प्राप्ति कर लेता है स्व काम्य की प्राप्ति कर लेता है मनुष्य ऐसे उसको हम अनुसरण करेंगे इतुक्त ऐसे अपने परिषद में सभा में कह करके इंद्रो है व राजे व स्वयं इंद्र स्वयं राजा गया देवान इतरा देवान से भोग परिच्छेद परिच्छेद सर्व स्थापित जब गया सब को छोड़ करके तभी उसका नाम संन्यास है सम्यक सब त्याग सर्व त्याग ऐसा सब को छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए सब इच्छा त्याग इतरांश देवांश भोग सब देवताओं को अपना भोग परिच्छा तो जो कुछ था भोग के सामग्री सब को दिया तो तुम संभालो हम जाते हैं सब छोड़ करके सर्वम स्थापित तो सब दे दिया तुम लो तुम बैठो तुम करो शरीर मात्र नहीं वो ले करके नहीं रास्ता में आगे जाने के बाद क्या करेंगे कुछ रुपया रहेगा वृद्धावता में काम करेगा ये नहीं शरीरमात्रेण प्रजापतिम प्रति अभी केवल शरीर आरु कुछ नहीं खाली प्रभुराज गए प्रगतवा तथा विरोचन असुर नाम इस अश्र का राज विरोचन वह भी सबको कहकर वो भी चले टीका किमित इंद्र विरोचनों विद्याथीनाव परिकर परज्य शरीर मेण प्रजापतिम प्रति तत्र इंद्र और विरोचन विद्या होने पर भी परिकर सब समग्री सब परिवार धन सम्पत्ति सब छोड़ करके शरीर मत प्रजापति प्रतिगत हो तो केवल सर से के रथ हाथी घोड़े लेकर के सन्यास सन्या लेकर के को लेकर जाना चाहिए तत्र विनयन गुरव अभिगंतव्या तदर्शयती ये श्रुति देखाती गुरु के पास जाए तो विनय पूर्वक अपने कुछ घमंड अधिक आदि कुछ नहीं सामान्य बन करके जाननी चाहिए भाष्य में न टीका में तयोर उतरुपगति वशादेव दर्शित अर्थान कथ यदि इंद्र विरोचन इस प्रकाश जो ये कहा गया उससे अन्य अर्थ भी दिखाया गया वो कहते भाष्य में त्रैलोक्य राज्य गुरुतरा विद्येति त्रैलोक्य के राज्य से भी ब्रह्म विद्या गुरुतर है उससे उत्कृष्ट है अधिक है सबको छोड़ करके उसके ले जाते हैं यह तो टीका में विदेती दर्शयती पूर्व संबंध है ऐसा दिखाति सुति तस्या गुरुतर तो हेतुम तस्कुतरे ब्रह्म विद्या क्यों येवासुरा रा, दवासुरराज महारह भोगारह सतौ तथा गुरुम अभिगतवत अभिगतव दवा अश्र का राजा दें का राजा इंद्रअसराज विरचन महारह भोगार हो महात्म मूल्यवान भोग योग्य सब वाला होते हुए भी सब छोड़ करके तथा गुरु अभिभगंत इसी प्रकार नम्रता पूर्वक सब छोड़ करके गुरु के पास गए तौ तो किल असंविधान असंविधान का का अर्थ करते अन्नम संविधम अकुर्वाण अन्विध मैत्री संविध मैत्री टीका मैं परस्पर मैत्री नहीं करके परस्पर में द्वेष है हम प्राप्त करें करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे और कुरबान विद्याफलम प्रति अन्योन्ष्या दर्शय तो विद्याफल के प्रति परस्पर ईर्षा है मैं प्राप्त करूँ मैं प्राप्त करूँ करके दोनों गए आपस में मित्र नहीं एक उद्देश्य जाते हैं फिर भी मैत्र नहीं ईर्षा दे के समित पानी समित भार हस्तु हाथ में समित लेकर के प्रजापति सकाशम आजगमतु आगतवंतु प्रजापति के पास गए प्राणस्य ममानी वाक्णचुश्रोत्र